शो टॉक धर्म साधना के सूत्र नंबर फोर मेरे प्रिय आत्मा ध्यान के संबंध में दो तीन बातें समझ लेनी जरूरी है तो सबसे जरूरी बात तो ये समझना है कि जैसा शब्द से मालूम पड़ता है तो ऐसा लगता है कि ध्यान भी कोई क्रिया होगी कोई ड्रीम होगी कुछ करना पड़ेगा मनुष्य के पास जो भी शब्द हैं वो सभी शब्द बहुत ऊंचाइयों पर जाकर अर्थपूर्ण नहीं रह जाते तो ध्यान से ऐसा ही लगता है कि कुछ करना पड़ेगा जबकि वस्तुतः ध्यान कोई करने की बात नहीं है ध्यान हो जाने की बात है आप ध्यान में हो सकते हैं ध्यान कर नहीं सकते इसे ऐसा समझें कि जैसे हम प्रेम शब्द का उपयोग करते हैं तो उसमें भी यही भ्रांति होती है समझ में आता है कि प्रेम भी करना पड़ेगा आप प्रेम नहीं कर सकते प्रेम में हो सकते हैं और होने और करने में बहुत फर्क है अगर आप प्रेम करेंगे तो वो झूठा हो जाए क्यों हुए प्रेम में सच्चाई कैसे होगी क्या हुआ प्रेम अभिनय और एक्टिंग हो जाएगा यही सबसे बड़ी कठिनाई भी है क्योंकि जो चीज की जा सकती है वो हम कर सकते हैं कठिनाई हो पहाड़ हो चढ़ना हो मुश्किल पड़े कर लेंगे लेकिन जो चीज होने वाली है उसके लिए हम क्या करें जापान में एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ उसने सुनी खबर कि पास के पहाड़ पर एक संन्यासी लोगों को ध्यान सिखाता है बहुत लोगों ने खबर दी कि बहुत शांति मिली है बहुत आनंद मिला है और प्रभु की झलक दिखाई पड़ी है तो वह सम्राट भी गया दूर दूर तक पहाड़ में फैला हुआ आश्रम था बीच में बड़ा भवन था मंदिर था चारों तरफ भिक्षुओं के रहने के स्थान थे सम्राट ने जाकर उस सन्यासी को कहा बूढ़े वृद्ध सन्यासी को कि मुझे एक एक बात समझा दें कि यहां साधक क्या क्या करते हैं और जहां जो करते हो वो जगह मुझे बता दे मैं पूरी बात समझने आया तो वो सन्यासी उस सम्राट को लेकर आश्रम में घूमने लगा उसने वो जगह बताई जहां भिक्षु भोजन करते थे उसने कहा यहां भोजन करते हैं सम्राट ने कहा भोजन वगैरह में मुझे उत्सुकता नहीं है असली बात करें जहां स्नान करते थे वो सम्राट ने कहा यहां स्नान करते हैं उस सम्राट ने कहा बेकार मेरा समय खराब मत करो यहां भिक्षु अध्ययन करते हैं यहां सोते हैं उस सम्राट ने कहा ये सब छोटी छोटी चीजें छोड़ो वो जो बीच में स्वर्ण शिखर वाला मंदिर है वहां क्या करते लेकिन बड़ा आश्चर्य जब भी वो सम्राट उस बीच के स्वर्ण शिखर वाले मंदिर की बात करे वो सन्यासी एकदम बहरा हो जाए और सब सुने उतनी बात भर सुने पूरा आश्रम घूम लिया गया जो देखने योग्य मालूम पड़ता था वो भवन भर छोड़ दिया गया द्वार पर आकर सन्यासी ने सम्राट को विदा दी सम्राट ने कहा या तो मैं पागल हूं या आप पागल हैं जो देखने जैसा मालूम पड़ता है उस भवन के आप पास भी न ले गए व्यर्थ की चीजें दिखाई स्नान कहाँ करते हैं भोजन कहाँ करते हैं इस बीच के भवन में क्या करते हैं? तुम बहरे क्यों हो जाते हो जब उसके संबंध में पूछता हूं उस ने कहा आपका प्रश्न मुझे बहुत मुश्किल में डाल देता आपने कहा था कि जहाँ जो करते हो वो मुझे बता दें वो भवन तो उस स्थान के लिए बना है जहाँ जब हमें कुछ भी नहीं करना होता तब हम चले जाते हैं। वो हमारा ध्यान भवन मेडिटेशन हॉल वहाँ हम कुछ करते नहीं वहां हम कुछ भी नहीं करते जब तक हमें करना होता है तब ये सब स्थानों पे हम होते हैं। जब किसी व्यक्ति को न करने में नॉन डुइंग में जाना होता है तब वो उस भवन में चला जाता और आप पूछते हैं क्या करते हैं तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं अगर मैं कहूं ध्यान करते हैं तो गलत होगा क्योंकि ध्यान का मतलब ही है मन की ऐसी स्थिति जब हम कुछ नहीं करते तो ध्यान के लिए पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि वो आपका करना नहीं है और ख्याल रहे जहां करना होगा वहां टेंशन होगा तनाव होगा न करने में ही विश्रांति और शांति हो सकती है लेकिन ना करने को हम बिल्कुल भूल गए हैं हम 24 घंटे कुछ न कुछ कर रहे हैं रात भी सपना देख रहे हैं कुछ नहीं करने को बना है तो सपने में ही कुछ कर रहे हैं खाली होना मुश्किल है ना करने में एक क्षण को रोकना मुश्किल है लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि करने से संसार में जो कुछ है वो सब मिल सकता है लेकिन करने से परमात्मा नहीं मिल सकता परमात्मा को पाना हो तो ना करने में उतरना पड़ता है। उसका आयाम अलग उसकी यात्रा का रास्ता बहुत दिन। क्यों ऐसी बात है असल में करने के द्वारा जो भी हम पालेंगे <laughs> वो हमसे बड़ा नहीं हो सकता हमारा किया हुआ हमसे बड़ा कैसे होगा आप कितना ही बड़ा मकान बना लें मालिक से बड़ा नहीं हो सकता और आप कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाएं पद सदा आपके नीचे हो जाएगा आप पद के ऊपर हो जाएंगे असल में कोई आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता जो उससे बड़ा हो कैसे करेगा अपने से बड़े को कैसे किया जा सकता है हम जो भी करेंगे अपने से छोटा होगा परमात्मा हमसे छोटा नहीं है इसलिए हमारी करने की पकड़ के बाहर हो जाए हम उसे कर नहीं सकते हैं ये भी ध्यान रहे कि जब भी हम कुछ करते हैं तो करने में हमारा अहंकार इगो मजबूत होता है मैंने किया तो मजबूत होता है और परमात्मा की तरफ जिन्हें जाना है उनका अहंकार पिघल जाना चाहिए मजबूत नहीं होना चाहिए वो जितना मजबूत होगा उतना उससे मिलना मुश्किल इसलिए करने के द्वारा हम परमात्मा को कभी ना पा सकेंगे क्योंकि करना हमारे मैं को मजबूत करता है एक आदमी बड़ा मकान बनाता है तो उसका मैं और बड़ा हो जाता है कि मैंने बनाया एक आदमी धन कमा लेता है तो मैं मजबूत हो जाता है एक आदमी बहुत सा ज्ञान इकट्ठा कर ले तो भी मैं मजबूत हो जाता है। परमात्मा की तरफ जिन्हें जाना है वो अहंकार को लेकर नहीं जा सकते इसलिए करने से वहां रास्ता नहीं यही सबसे बड़ी मुश्किल भी है मुश्किल इसीलिए है कि हम करने के आदि हैं और ना करने का हमें कोई पता ही नहीं ऐसे तो बात सरल होनी चाहिए करना कठिन होना चाहिए ना करना सरल होना चाहिए क्योंकि ना करने में कुछ भी तो नहीं करना है कठिन कैसे होगा लेकिन आदत पूरे जीवन हम करने में उलझे रहते हैं ना करने का हमें सूझबूझ ही खो गई तो यहां इन तीन दिनों में सुबह इस घंटे भर हम ना करने की यात्रा पर थोड़ी सी डुबकी लेंगे पक्का नहीं है कि आप जा पाएंगे क्योंकि अगर आपने करना जारी रखा तो आप अटक जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं कैसे आपको ना करने पर क्योंकि आप कठिनाई समझ गए होंगे करने की शिक्षा दी जा सकती है ना करने की शिक्षा कैसे दी जाए तो ना करने की शिक्षा निगेटिव ही हो सकती है नकारात्मक ही हो सकती है इतना ही कहा जा सकता है ये मत करिए ये मत करिए ये मत करिए और फिर छोड़ दीजिए फिर जो हो जाए उसे हो जाने दीजिए एक किसान एक बीज बोता है पानी डालता है खाद डालता है बाबुल लगाता है लेकिन अंकुर को निकाल नहीं सकता अंकुर तो अपने से निकलेगा तो जिसे मैं ध्यान कह रहा हूँ उसका अंकुर आप नहीं निकाल सकते वो तो अपने से निकलेगा आप सिर्फ परिस्थिति मौजूद कर दे जिसमें उसको निकलने में बाधा न रहे जैसे कल मैं कह रहा था रात आप बिस्तर पे जाते रोज आप सोते और अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप किस भांति सोते हैं कृपा कर बताएं तो कठिनाई शुरू हो जाएगी सोना भी क्रिया मालूम पड़ती है शब्द में तो ऐसे लगता है कि कुछ किया होगा आपने सुबह आप उठ के कहते हैं कि रात में सोया तो आपने कुछ किया अगर मैं पूछूं कि कैसे सोए सोने के लिए क्या करना पड़ा तो आप जो भी कहेंगे उसका सोने से कोई संबंध नहीं होगा आप कहेंगे बिस्तर पर लेट गया लेकिन लेटना सोना नहीं आप कहेंगे तकिये लगा लिए लेकिन तकिये सोना नहीं है तकिए के बिना भी सोना हो सकता है तकिये के साथ भी नहीं हो सकता है आप कहेंगे द्वार दरवाजे बंद करके अंधेरा कर लिया लेकिन अंधेरा करना सोना नहीं अंधेरे में जागना हो सकता है तो मैं आपसे कहूंगा कि ये सब आपने सोने की तैयारी की सोना नहीं है ये हाँ ये सब तैयारी हो होकर फिर आपने क्या किया सोना आया कैसे आप कहेंगे मैं सिर्फ पढ़ रहा लेकिन पढ़ रहना सोना नहीं है पढ़ रहना प्रतीक्षा है जस्ट अ कि नींद आ जाए आप नींद को ला नहीं सकते सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते इंतजाम कर सकते हैं कि प्रतीक्षा करने के लिए मैं आराम से पढ़ जाऊं राह देखूं कि नींद आ जाए ध्यान के लिए भी प्रतीक्षा ही करनी पड़ती बाहरी इंतजाम हम कर सकते हैं और वो बाहरी इंतजाम भी प्राथमिक सीढ़ियों में ही जरूरी होता है धीरे धीरे गैर जरूरी हो जाता है एक बार आपको पता चल जाए कि इस मनोदशा में ध्यान उतर आता है तो ध्यान कुछ नहीं है जो आप करते हैं आप तो कुछ और करते हैं ध्यान उस करने के बीच उतरता है तो ध्यान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और एक एक परिस्थिति जिसमें बाधाएं न रह जाएं जाए जिसे जैसे एक आदमी इसे थोड़ा समझ लें अगर हम एक आदमी पर शर्त लगा दें कि तुम्हें क्रोध करने की आज्ञा है लेकिन आंखें लाल करने की आज्ञा नहीं दांत भीचने की आज्ञा नहीं है मुट्ठी बांधने की आज्ञा नहीं है शरीर पर कुछ मत करो बाकी तुम क्रोध करो वो आदमी मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि क्रोध के लिए एक परिस्थिति चाहिए जिसमें वो उतर सकता है अगर आप कहें कि हाथ मत बींचो दांत मत बीचो आंख लाल मत करो चेहरे पर रेखा ना आए बाकी क्रोध करो हालांकि क्रोध में तो हाथ का बांधना है ना दांत का दबाना है न आंख का लाल होना क्रोध कुछ और है लेकिन ये परिस्थिति पूरी हो तुम तो ही क्रोध उतर पाता है नहीं तो नहीं उतर पाता है वो आदमी मुश्किल में पड़ जाए एक अमरीका में तो एक विचारक हुआ जेम्स उसने तो यही कह दिया कि ये बात ही कुछ उल्टी है और उसने तो एक सिद्धांत ही जेम्स लेंगे का सिद्धांत देख प्रचलित किया और उस, उसमें बड़ी जान है बात तो वो गलत है जो उसने कही लेकिन उसमें जान है हम आमतौर से यही कहते हैं कि आदमी जब भयभीत होता है तो भागता है उसने कहा भागने की वजह से भयभीत होता है क्योंकि कोई बिना भागे और भयभीत होके बता दे हम कहते हैं कि आदमी भयभीत हो गया घबरा गया तो भागा वो जेन्ट्स और लेंगे ने कहा कि नहीं ये उल्टी बात है वो भागा इसलिए भयभीत हो गया क्योंकि भागे ना खड़ा रहे और भयभीत होकर बता दे उनका कहना ये है कि शरीर में प्रकट ना हो फिर वो भय करके बता दे भय की भी परिस्थिति है उसमें भय उतरता है क्रोध की भी परिस्थिति है उसमें क्रोध उठता है प्रेम की भी परिस्थिति है उसमें प्रेम उतरता है और ध्यान की भी परिस्थिति एक सिचुएशन है जिसमें ध्यान उतरता है आप ध्यान ला नहीं सकते सिर्फ सिचुएशन लेकिन आपने सिचुएशन भी पूरी कर ली हो और ध्यान ना उतरे तो शिकायत भी नहीं कर सकते यही समझना होगा कि कहीं परिस्थिति में भूल हो रही फिर प्रतीक्षा करनी होगी मैंने दरवाजा खोल दिया अपने घर का और सूरज घर के भीतर नहीं आया तो मुझे समझना होगा कि अभी रात है सूरज को उगने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी दरवाजा खुला रखूं सुबह सूरज उगेगा आ जाएगा सूरज की रोशनी को हम गठरियों में बांध के भीतर नहीं ला सकते लेकिन हम चाहें तो इतने बड़े सूरज को भी एक दरवाजा बंद करके बाहर रोक सकते ये बड़े मुझे की बात है ध्यान हम लाने में असमर्थ है लेकिन रोकने में समर्थ है हम रोशनी को रोक सकते हैं ला नहीं सकते और लाने के लिए तो सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि दरवाजा बंद ना हो दरवाजा खुला हो फिर भी दरवाजा बेमौके खुला हो रोशनी ना आए तो शिकायत किससे करेंगे? कोई शिकायत सुनने को नहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सूरज निकलेगा रोशनी भीतर आ जाएगी तो मेरी समझ में पहली तो बात ध्यान अक्रिया है नॉन एक्शन दूसरी बात ध्यान अवेटिंग ध्यान प्रतीक्षा है असल में अक्रिया प्रतीक्षा ही कर सकती है क्रिया दावा कर सकती है की आओ लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो सिर्फ प्रतीक्षा कर सकता है कि आ जाओ तो धन्यवाद ना आओ तो कोई शिकायत नहीं मेरा कोई बस नहीं है मैं खींच के न ला सकूंगा किसान क्या करता है बीज को बो प्रतीक्षा करता है परिस्थिति जुटाती है उसने पानी भी डाल दिया खाद भी डाल दिया अब राह देख रहा है के कि बीज फूटे और ध्यान रहे अगर किसान जल्दी करे जैसा कि कभी छोटे बच्चे करते हैं छोटे बच्चे आम की गोई को बो देते हैं जमीन में घंटे बर्बाद बाद उखाड़ के देखते हैं अभी तक पौधा नहीं होगा फिर बड़ा आते हैं फिर घंटे बर्बाद लौट के देखते हैं प्रतीक्षा नहीं है बड़ा अधेरी है जल्दी से पौधा उगा तो जिस आम के बीज को बच्चा घंटे घंटे में देख हो फिर वो कभी नहीं उगेगा ये भी ध्यान रखना क्योंकि घंटे बर्बाद निकाल लिया उतना घंटा बेकार हो गया अब वो फिर डाला वो फिर शुरुआत हुई बीज को पड़े रहने देना पड़ेगा जमीन में एकांत में अंधेरे में वो चुपचाप फूटे बड़ा हो राह देखनी पड़ेगी और ये भी ध्यान रहे कि जितना कमजोर बीज होगा जितना मौसमी होगा उतने जल्दी आ जाये जितना बड़ा वृक्ष होगा जितनी लंबी उम्र का वृक्ष होगा उतनी देर लग जाएगी इसलिए जल्दी की बहुत बात नहीं है मेरे पास कई लोग आते वे कहते हैं कि दो दिन हो गया ध्यान करते अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ है क्योंकि उन्हें ख्याल ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं उन्होंने दो दिन आंख बंद करके पंद्रह मिनट बैठ गए हैं तो वे परमात्मा को पाने के दावेदार और हकदार हो गए अगर परमात्मा कहीं हो तो किसी सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा चला सकते हैं दो दिन में पंद्रह मिनट आंख बंद करके बैठा तुम आए नहीं जिंदगी बहुत धैर्य है और जितनी गहरी चीज खोजनी हो उतनी ही धीरज की जरूरत है और मजा तो ये है की जितना धीरज हो उतने जल्दी मिल जाता और जितना अधेरी हो उतनी देर लग जाती है अगर धैर्य अनंत हो तो इसी क्षण मिल सकता है और अगर धीरज बिल्कुल ना हो तो अनंत जन्मों में भटक के भी नहीं मिल सकता तो परिस्थिति कैसे बने एंड हाउ टू क्रिएट दिस सिचुएशन ध्यान नहीं ध्यान को तो हम नहीं ला सकते ना पैदा कर सकते लेकिन ध्यान जिस द्वार से आता है वो द्वार कैसे बने तो उसके तीन सूत्र मैं आपको कहूँगी उन तीन सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे वे तीन सूत्र जिस दिन पूरे हो जाते हैं उसी दिन आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी जिंदगी बदल गई ध्यान आ गया है और ऐसा नहीं है कि ध्यान धीरे धीरे आता हो ग्रेजुएट डिग्री से आता हो ऐसा नहीं ध्यान तो एक एक्सप्लोजन की तरह आता है जब आपका द्वार खुला है और सूरज निकलेगा तो ऐसा थोड़ी है कि पहले एक किरण आएगी फिर दूसरी किरण आएगी फिर तीसरी किरण आएगी ना द्वार खुला है और सूरज निकला है तो पूरा सूरज उपस्थित हो गया है सब किरणें एक सी घर में घुस गई हैं एक एक्सप्लोजन हो गया है विस्फोट हो गया है प्रेम जब जीवन में आता है तो ऐसा थोड़ी आता है एक एक कदम रख कर वो एकदम से उपस्थित हो जाता है जैसे कि सौ डिग्री तक हम पानी को गर्म करते हैं फिर ऐसा थोड़ी है बस 100 डिग्री तक पानी गर्म हुआ कि पानी के बूंद छलांग लगा के भाप होने लगती फिर ऐसा नहीं है कि कोई बूंद अभी थोड़ी सी भाप हो गई अभी थोड़ी सा पानी है ऐसा नहीं है बूंद छलांग लगा के भाप बनने लगती इधर पानी थी इधर भाप बीच में कोई डिग्री नहीं है हाँ पानी के गर्म होने तक डिग्रिया है सौ डिग्री तक डिग्रिया है तो ध्यान तो जब आता है एकदम आ जाता है लेकिन ध्यान के पहले परिस्थिति बनने में देर लग सकती है वो डिग्रियां हैं 100 डिग्री तक गर्मी में देर लग सकती है और ये बड़े मजे की बात है कि 99 डिग्री पर भी पानी पानी रहता है अंठानबे पर भी पानी पानी रहता नब्बे पर भी पानी पानी रहता साढ़े निन्यानबे पर भी पानी पानी रहता सला सड़क सरकते थे जैसे ही 100 डिग्री को पहुंचता है कि छलांग जंप वो पार हो गया आधा डिग्री पहले भी पानी पानी ही था सिर्फ गर्म पानी था कोई फर्क नहीं पड़ा ठंडे पानी और गर्म पानी में क्या फर्क पड़ा था इतना ही फर्क पड़ा था कि आधी डिग्री की छलांग अगर पूरी हो जाए तो साढ़े निन्यानबे डिग्री तक जो पानी पहुंच गया था वो भाप बन जाएगा और 10 डिग्री पे जो पानी था वो भाप नहीं बनेगा बाकी दोनों पानी और साढ़े निन्यानबे डिग्री से भी वापस लौट आना संभव है अनिवार्यता नहीं है कि साढ़े डिग्री पे आप पहुंच गए तो सौ पे पहुंच ही जाएंगे वापिस भी लौट सकते आधा डिग्री से भी सब खो सकता है और मेरी अपनी समझ यह है कि परमात्मा को हम बहुत करीब करीब से खोते बहुत दूर से नहीं जस्ट बाई दी कार्नर्स बस चूक जाते मैंने सुना है कि अंधा आदमी एक महल में था उस महल में हजार दरवाजे थे और वो अंधा आदमी एक एक दरवाजे को टटोल रहा है बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहा है वो 999 सौ दरवाजे टटोल चुका है अब एक ही दरवाजा बचा है जो खुला है लेकिन जब उस दरवाजे के पास आया तो उसे खुजाना आ गई उसने सिर्फ खुजला लिया और आगे निकल गया अब वो फिर बंद दरवाजों पर खोजने लगा अब फिर 999 सौ दरवाजों पर भटकेगा तब कहीं वो फिर हजारवा दरवाजा आएगा हो तो पता नहीं वो उसको फिर चूक जाये जरासी खुजलाहट उठे और दो कदम आगे बढ़ जाए फिर दीवार हम इतने ही करीब से चूकते हैं ज्यादा दूर से चूकते नहीं बिल्कुल मुड़ते मुड़ते मर जाते हैं जरा सी बात और सब खत्म हो जाता है तीन सूत्र इस तैयारी के लिए ये ये सिर्फ भूमिका के सूत्र हैं इस भूमिका में ध्यान उतर सकता है पहला सूत्र है जिसे मैं कहता हूं बहने का भाव नदी के किनारे अगर जाकर देखें एक आदमी नदी में उतरे तो तैरेगा पानी से लड़ेगा कहीं पहुंचने की कोशिश करेगा पास में ही एक सूखा पत्ता बाहर जा रहा है वो तैरता नहीं उसे कहीं पहुंचना नहीं वो सिर्फ बाहर चला जा रहा है देखें सूखे पत्ते का मन बिल्कुल शांत होगा क्योंकि तैरने की कोई चेष्टा ही नहीं है जस्ट फ्लोटिंग कोई लड़ाई नहीं नदी से नदी पे सवार हो गया सूखा पत्ता वो नदी के कंधों पे बैठ गया वो कहता है जहां ले चलो चलते हम न तैरेंगे हम तैरने की झंझट के बोले जब नदी ही इतने जोर से तैर रही तो हम साथ चलते वो नदी से लड़ता नहीं वो नदी के साथ एक हो गया लहरें ऊपर उठाती ऊपर उठ जाता है बहाती हैं बह जाता है एक दूसरा आदमी तैर रहा है वो सारी ताकत लगा रहा है वो नदी से लड़ रहा है चित्त की भी दो दशाएं हैं, तैरने की और बहने की अगर तैरने की दशा में आप हैं, तो आप एक्शन में चले जाएंगे कर्म में चले जाएंगे क्योंकि तो बिना तैरने के भाव के कोई कर्म में नहीं जा सकता तो जितना एक्टिव माइंड होगा उतना तैरता रहेगा जिंदगी में पूरे वक्त तैरता रहेगा सब कामों में तैरता रहेगा पूरे समय वो अनजानों से लड़ रहा है नदियों की धाराओं से लड़ रहा है जीवन की धारा से लड़ रहा है लोगों से लड़ रहा है स्थितियों से लड़ रहा है वो लड़ रहा है वो एक फाइटर है जो पूरे वक्त लड़ रहा है लेकिन मैं कह रहा हूं कि ध्यान है अक्रिया नॉन एक्शन तो लड़ना छोड़ देना पड़े बहना पड़े तो एक सूखे पत्ते को ध्यान में कर ले जो नदी में बह रहा है एक घड़ी भर के लिए ऐसे सूखा पत्ता हो जाना कि बहे जा रहे लड़ नहीं रहे तो ये बहने की जो भाव दशा है ये ध्यान की बड़ी अनिवार्य शर्त है अगर ये पूरी हो जाए तो ध्यान उतर सकता है लेकिन हम अगर ध्यान के लिए भी बैठेंगे तो उसमें भी एक भीतरी लड़ाई जारी रहेगी कि मुझे ध्यान करना है हाथ बंधे रहेंगे दांत भिचे रहेंगे आप किसी से लड़ने जा रहे हैं ध्यान में आदमी बैठेगा तो अकड़ा रहेगा स्ट्रेंड रहेगा कोई लड़ाई कर रहे हैं तैर रहे हैं नहीं रिलैक्स छोड़ देना है सब शिथिल छोड़ देना है। कुछ भी लड़ाई नहीं करनी बस बह जाना है तो पांच मिनट पहले इस प्रयोग को हम करेंगे बहने के इस भाव को समझने के लिए जब इस प्रयोग के लिए हम पांच मिनट करके समझ लेंगे कि क्या बहने का भाव है फिर हम दूसरा प्रयोग फिर तीसरा तीन सूत्र अलग अलग समझेंगे और फिर ध्यान के लिए इकट्ठा बैठेंगे वो तीनों सूत्रों का इकट्ठा जोड़ होगा इस बहने के भाव में शरीर को एकदम शिथिल छोड़ देना जरूरी बात है क्योंकि बहने के लिए तनाव की कोई जरूरत नहीं है और सारे लोग एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर हो जाएं, कोई किसी को छूता हुआ ना हो कोई किसी को छूता ना हो इसका ख्याल कर ले क्योंकि दूसरे का स्पर्श आपको कभी बहने की हालत में ना आने देगा दूसरे का स्पर्श आपको पूरे समय बहुत गहरे तनाव से भरता रहता है स्पर्श तो बहुत दूर की बात है दूसरे की मौजूदगी दूसरे का होना भी आपको भीतरे तनाव से भर देता है आप अपने बैठक खाने में बैठे अकेले तब दूसरे आदमी होते हैं और एक आदमी ने आके बैल बजाई घंटी बजाई आप फौरन दूसरे आदमी हो गए आदमी कमरे के भीतर आया आप बदल गए आपकी सब हड्डी रग रेशा सब बदल गया सब खिंच गया अब आप वही आदमी नहीं जो घड़ी भर पहले आराम से बैठा हुआ था आप बाथरूम में दूसरे आदमी होते हैं बैठक खाने में दूसरे आदमी होते बाथरूम में आप रिलैक्सड होते किसी की मौजूदगी का को कोई सवाल नहीं तो बूढ़ा भी कभी कभी बाथरूम में बच्चों जैसे काम करता है कभी आईने में मुंह भी बिछका लेता है लेकिन उसे अगर पता चल जाए कि की होल से कोई झांक रहा सब बदल जाएगा बच्चा गया बूढ़ा फिर बूढ़ा हो गया सख्त तो दूसरे की मौजूदगी तक बाधा देती दूसरे का स्पर्श बाधा देता है तो स्पर्श कोई किसी का ना कर रहा हो और इसलिए फिर हम आंख बंद कर लेंगे ताकि दूसरा बोला जा सके आप अकेले ताकि आप पूरी तरह से थिल हो सके फिर यहां तो हम प्रयोग ही कर रहे हैं इस प्रयोग को समझ के जब आप अकेले रात अपने बिस्तर पर लेटें तब इसको करें अंधेरा हो गया सारी दुनिया बंद हो गई द्वार बंद हो गया अंधेरे में चुपचाप पड़े नींद आने के पहले इस प्रयोग को करें इस प्रयोग को करते करते ही सो जाए आप सुबह अपनी नींद की क्वालिटी में फर्क पाएंगे वो बदल गई सुबह आप और तरह से उठेंगे ज्यादा ताजा होंगे ज्यादा शांत होंगे ज्यादा आनंदित होंगे क्रोध की संभावना कम हो जाएगी तनाव की संभावना कम हो जाएगी और ये तो स्थिति है सौ डिग्री तक जब पहुंचेगी तब वो ध्यान भी घट जाएगा तो पहला पांच मिनट हम बहने का प्रयोग करेंगे आंख बंद कर लें बंद कर लें कहना गलत है आंख बंद हो जाने दें धीरे से पलक छोड़ दे शरीर को ढीला छोड़ के बैठ जाए आख बंद कर लें शरीर को ढीला छोड़ दें आंख बंद हो गई है शरीर को ढीला छोड़ दें पलक को झपचाने दें पलक पर भी जोर न डालें उतना जोर भी ठीक नहीं है उसे धीरे से छोड़ दें पलक बंद हो गया शरीर को ढीला छोड़ दें और बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, हम कोई काम में नहीं जा रहे हैं एक बहने का प्रयोग करने जा रहे हैं इसलिए बिल्कुल ढीला बैठ जाएं कठिनाई जरा भी नहीं है सिर्फ तैयारी पूरी दिखाएं बहना हो जाएगा शरीर ढीला छोड़ दें आंख बंद कर लें और एक छोटा सा चित्र अपनी कल्पना में देखना शुरू करें सुबह है सूरज निकला उसकी धूप में दो पहाड़ चमकते हैं और पहाड़ के बीच से भागती हुई एक नदी सिर्फ कल्पना कर लें ताकि बहने का भाव समझ में आ सके दो पहाड़ों के बीच में सूरज की चमकती रोशनी में एक नदी भागी जा रही नदी भाग रही है बह रही है इसे ठीक से देख क्योंकि जल्दी ही हम भी इसमें उतर जाएंगे और हम भी इस नदी में बह जाएंगे नदी बह रही है बराबर दिखाई पड़ने लगेगी दो पहाड़ हैं चमकते हुए सूरज की रोशनी में भागती हुई बीच में नदी है नदी भागी जा रही इसमें अपने को भी छोड़ दें आहिस्ता से उतर जाएं लेकिन तैरे नहीं छोड़ दे सूखे पत्ते की भाती बस बहने लगे नदी के साथ बहने लगे नदी भागी जा रही हैं आप भी नदी में बहे जा रहे हैं अपने को बहता हुआ देखते रहें देखते रहें देखते रहें और बिल्कुल ढीला छोड़ दे नदी ले जाएगी आपको कुछ भी करना नहीं है एक पाँच मिनट एक ही भाव मन में रह जाए कि मैं बह रहा हूँ मैं बह रहा हूँ हाथ भी नहीं हिलाना है तैरना नहीं है कहीं पहुँचना नहीं है नदी भागी जा रही मैं बह रहा हूँ मैं बह रहा हूँ एक पाँच मिनट एक ही भाव मन में रह जाए मैं बह रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ कर कुछ भी नहीं रहा हूँ बस बह रहा हूँ और बहते बहते ही मन हल्का और शांत होने लगेगा एक नई ताजगी भीतर भर जाएगी बहते बहते ही सब तनाव खो जाएगा अभी पांच मिनट बाद जब नदी से बाहर निकलेंगे तो मन की पूरी परिस्थिति बदल जाएगी अब मैं पांच मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ आप बहे और बहते जाए ढीला छोड़ते जाए अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर झुके झुक जाए गिरे गिर जाए शरीर की फिक्र ही ना करें बिल्कुल ढीला छोड़ दें कोई तनाव ना रखें झुकेगा झुक जाएगा सिर आगे झुकेगा पीछे झुकेगा शरीर गिरेगा गिर जाएगा बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बहे देखें चेहरे पे कोई तनाव ना लें क्योंकि बह रहे हैं माथे को न सिकोड़े क्यूँकी बह रहे हैं कोई भारी काम नहीं कर रहे है काम ही नहीं कर रहे बस बहते जा रहे है चेहरा हल्का और शांत हो जाएगा चेहरे की रेखा रेखा शांत हो जाएगी भीतर मन शांत हो जाएगा मैं बह रहा हूँ मैं बह रहा हूँ श्वास स्वास में एक ही बात रह जाए मैं बह रहा हूँ मैं बह रहा हूँ मैं बहता जा रहा हूँ मन हल्का और शांत हो जाएगा मैं बह रहा हूँ नदी भागी जा रही मन बिल्कुल ताजा नया और शांत हो जाए मैं बह रहा हूँ कुछ कर नहीं रहा बस बहता जा रहा हूँ एक सूखे पत्ते की भांति बहता जा रहा हूँ मैं बह रहा हूँ मन हल्का और शांत हो जाए छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दें बह जाएं एक सुखा पत्ता हो जाए नदी भागी जा रही मैं बहा जा रहा हूं मैं बह रहा हूँ मैं बह रहा हूँ कुछ कर नहीं रहा सब हो रहा है नदी बह रही है सूरज निकला है मैं भी बह रहा हूँ कुछ कर नहीं रहा हूँ सिर्फ बहता जा रहा हूं और मन बिल्कुल शांत और हल्का होता जाएगा भीतर एक गहरी शांति का जन्म हो जाएगा जैसे बोझ उतर गया जैसे मन से एक भार उतर गया मैं बह रहा हूं मैं बह रहा हूँ बह गया एक सूखे पत्ते की भाती कुछ कर नहीं रहा हूँ सिर्फ बह रहा हूँ अपने को बहता हुआ देख लें ठीक से पहचान लें ये भीतर जो फीलिंग जो भाव है बहने का इसको पहचान लें ध्यान की ये पहली कड़ी है मैं बह रहा हूँ मैं बह रहा हूँ छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दें जरा से भी पकड़ न रखें अपने पर जरा भी तनाव न रखें। मैं बह रहा हूं मैं बह रहा हूं मैं बह रहा हूं, बह रहा हूं। मन एकदम शांत और हल्का हो जाएगा बहने में अशांति कहा तैरने में अशांति हो सकती है बहने में अशांति कहा तैरने में तनाव हो सकता है बहने में तनाव कहाँ छोड़ दें, इस भाव को ठीक से पहचान लें, मैं बह रहा हूँ फिर धीरे दीर धीरे नदी के बाहर निकल निकलाए तट पर खड़े हो गए हैं, नदी अब भी बही जा रही है लेकिन देखें पांच मिनट के बहने से फर्क पड़ा है मन हल्का हुआ है फिर धीरे धीरे आंख खोलने दूसरा प्रयोग समझें और फिर हम दूसरे प्रयोग के लिए बैठेंगे धीरे धीरे आंख खोलने आ जाए तो मन के बोझ गिर जाते तैरने का ख्याल आ जाए तो मन के बोझ बढ़ जाते तैरने का ख्याल आ जाए तो यह दुनिया दुश्मन की तरह मालूम पड़ने लगती है हम लड़ रहे हैं सब चीजों से लड़ रहे हैं बहने का ख्याल आ जाए तो ये दुनिया मां की गोद जैसी हो जाती है हम उसमें लेट गए हैं सो गए हैं बह गए ध्यान में जिन्हें जाना है उन्हें बहने की कला सीखनी ही पड़े उसके सिवाय कोई उपाय नहीं दूसरा सूत्र है ना हो जाने की नहीं हो जाने की मिट जाने की बात एक फकीर हुआ है नसरुद्दीन उसने एक दिन अपनी पत्नी को पूछा कि लोग मर जाते हैं लेकिन जो मरता है उसे पता कैसे चलता होगा कि मैं मर गया तो उसकी स्त्री ने कहा कि तुम्हें ना मालूम कहा कि ना समझी कि ख्याल उठते जब मरोगे तब पता चल जाएगा, अभी से क्या फिक्र लेंगी तो नसरुद्दीन ने कहा जब मरूंगा तब पता चला कि न चला अभी जब तक होश में हूं तब तक पता तो लगा लू कि मरने पर क्या होगा तो उसकी स्त्री ने सिर्फ बात टालने को कहा कि हाथ पर ठंडे हो जाएंगे तो अपने आप पता चल जायेगा नसरुद्दीन एक दिन सुबह सुबह जंगल में लकड़ी काटने गया है सर्द है काफी सर्दी पड़ रही हाथ पर ठंडे होने लगे तो उसने सोचा कि लगता है मरे तो उसने मरे हुए लोगों को देखा था कभी किसी मरे हुए आदमी को खड़ा हुआ नहीं देखा मरी रहे तो लेट जाना चाहिए क्योंकि सभी मुर्दे लेटे हुए देखे तो उसने जल्दी से कुल्हाड़ी छोड़ दी और लेट गया ठंडी सुबह थी कुल्हाड़ी चला रहा था तो थोड़ी गर्मी भी थी कुल्हाड़ी भी छूट गई और लेट गया तो और ठंडा होने लगा और ठंडा होने लगा तो उसने तो मामला खत्म अब कुछ बचने का उपाय नहीं थोड़ी देर में बिल्कुल ठंडा हो गया तो उसने सोचा मुर्दे न तो बोलते न उठते न चिल्लाते न किसी से कहते कि मैं मर गया वो तो लोगों को पता लगाना पड़ेगा की मैं मर गया क्योंकि तो मुर्दे को कभी कहते नहीं सुना कि मैं मर गया तो वो पड़ा रहा अकड़ गया बिल्कुल पास से कुछ लोग यात्री गुजरते थे उन्होंने देखा कि मालूम होता है कोई मर गया तो उन्होंने खड़े होकर बात की तो न सिर्फ दिन में कहा आ गए लोग सदा लोग आ जाते हैं कोई मर जाए तो उन्होंने अर्थी बनाई कभी इसको मरघट तक तो पहुंचा दे उसे अर्थी पे बांधा अर्थी पे बांध के ले चले लेकिन वे अजनबी लोग थे और उस गांव के रास्ते उन्हें पता न थे जब वे चौरस्ते पहुंचे तो एक रास्ता गांव को जाता था एक दूसरे गांव को जाता था तो उन्होंने कहा पता नहीं मरघट को कौन सा रास्ता जाता नसरुद्दीन को पता था लेकिन सोचा कि मुर्दे कभी बताते नहीं कि मरघट का रास्ता कहाँ जाता है लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल हो गई रास्ते पर कोई दिखाई नहीं पड़ता कोई दिख जाए तो इस मरघट का रास्ता पूछ ले फिर वो बड़े घबरा गए उन्हें दूसरे गांव जल्दी पहुंचना पहुंचनाई उन्होंने कहा ये कहां की मुसीबत ले लिया इस आदमी को मरगट तक तो पहुंचाई देना चाहिए लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता नसरुद्दीन ने बहुत बार सोचा कि बता दूं मुझे तो पता है लेकिन मुर्दों ने कभी तो बताया नहीं लेकिन आखिर वो लोग जाने लगे छोड़कर तो उसने कहा कि अब इमरजेंसी की हालत में तो बता ही देना चाहिए तो उसने कहा कि सुनो भाई जब मैं जिंदा हुआ करता था तब लोग बाय रास्ते से मरगट जाते थे और फिर जल्दी से वो अपने अर्थी में सो गया तो उन्होंने कहा कि तू कैसा पागल है अगर तू बता सकता है तो उठ हमें क्यों परेशान कर रहा है उसे उन्होंने उठा दिया वो घर लौटा है उसने अपनी पत्नी से कहा कि तूने भी क्या बात बताई थी कि हाथ फिर ठंडे हो जाए तो आदमी मर जाता है हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए न केवल हम मुश्किल में पड़े बल्कि चार आदमी और भी मुश्किल में पड़े लेकिन तुझे मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि एक बहुत अद्भुत घटना घट गट गई उसकी पत्नी ने कहा वो क्या हुआ उसने कहा कि जब मैंने मान लिया कि मैं मर गया तो मैं इतना शांत हो गया जितना मैं कभी भी नहीं हालांकि मैं जिंदा था लेकिन जब मैंने मान लिया कि मैं मर ही गया तो मैंने सोचा आप कैसी आसान थी। जब मैं लेटा रहा उस वृक्ष के नीचे और जब मेरी अर्थी बांधी गई तब मैंने जिंदगी में जो शांति जानी वो मैंने कभी भी नहीं जानी थी हालांकि तूने गलत बताया था कि हाथ ठंडे होने से आदमी मर जाता है लेकिन अच्छे हुआ कि तूने बताया नहीं तो ये शांति को मैं कभी भी जान पाता अब तो मैं ऐसे ही जीवंगा जैसे मर ही चुका हूं उसकी पत्नी ने कहा ये क्या पागलपन है उसने कहा अब मैं वो जिंदा होने का बोझ अपने सर पर लेने को राजी नहीं मैंने इतना आनंद जाना है इस थोड़ी सी घड़ी में जब मैं अर्थी पर बंधा था तब मुझे पता चला कि यह ख्याल कि मैं हूं मेरे सारी मुसीबत की जड़ अब मैं तो मर ही गया अब तू मुझे जिंदा मत समझ वो उस दिन से नसरुद्दीन की जिंदगी और जिंदगी हो गई तो दूसरा ध्यान के लिए जो बहुत गहरी शर्त है वो है मिट जाने का भाव जब तक हमें ये ख्याल है कि मैं हूं तब तक, तक हम शांत नहीं हो सकते ये मैं हूं ही हमारी सारी अशांति है ये स्वर हमारे भीतर गूंजता ही रहता है कि मैं हूं और मजे की बात है कि ये स्वर हम गुंजाते हैं इसीलिए गूंजता है अगर हम छोड़ दें तो ये चला जाता है फिर भी हम होते हैं लेकिन बहुत दूसरे अर्थों में फिर हम मैं होने के अर्थों में नहीं होते फिर भी हम होंगे नसरुद्दीन भी था कोई हाथ पैर ठंडे होने से मर नहीं गया था और मजा तो यह है कि नक्सलुद्दीन ही नहीं मरा हाथ पर ठंडे होने से कोई कभी नहीं मरा जिनको आप अर्थी में जला भी आए है वो भी नहीं मरे मरता तो कोई नहीं है वो अगर अर्थी में उसको जला भी आते तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था जो जल जाता है वो हमारा होना नहीं जो जलने के पीछे भी बच जाता है वही हम लेकिन उसका हमें पता तब चलता है जब ये मैं का भाव छूट जाए क्योंकि हमने इस मैं के भाव को इस शरीर से मन से विचार से अहंकार से जोड़ा हुआ है कि यही मैं हूं ये सब मिटने वाला है ये सब मिट ही जाएगा ये इसके पहले कि अपने आप मिटे अगर किसी ने इसको मिटते हुए देख लिया तो वो परम शांति को उपलब्ध हो जाता तो दूसरा सूत्र है मिटने का न होने का नथिंगनेस का भाव वो भी हम पांच मिनट के लिए प्रयोग करेंगे ताकि ख्याल में आ जाए और एक दफे ख्याल में आ जाए तो आप फिर दूसरे ढंग से जीना शुरू कर देते नसरुद्दीन को फिर कोई गाली देता था तो वो कहता अच्छा तुम तो उस नसरुद्दीन को गाली दे रहे हो जो मर गया अगर होता बेटे तो तुम्हें तो मजा चखा देता लेकिन वो है ही नहीं नसरुद्दीन अपने रस्ते पर चला जाता लोग किसी तरह दिमाग तो खराब नहीं हो गए हम तो गाली दे रहे हैं कहता कि सुना मैंने लेकिन तुम उस नसरुद्दीन को गाली दे रहे हो जो मर चुका निश्चित ही अभी इस आदमी को गाली नहीं दी जा सकती क्योंकि गाली पकड़ने वाला मैं था वो अब नहीं असल में गाली देने से कुछ भी नहीं होता गाली पकड़ना आना चाहिए अगर मैं आपको गाली भी दे दू आप न पकड़े तो बेकार चली जाए सवाल तो पकड़ने का है और अगर मैं ना भी दूं और आप पकड़ने में कुशल हो तो मेरी आंख देखकर पकड़ने मेरी चाल देख के पकड़ने के आदमी कुछ गाली देता मालूम पड़ रहा पकड़ने में कुशल हो आदमी तो जहां गाली नहीं दी जा रही वहां भी पकड़ सकता है और पकड़ना भूल जाए तो जहां दी जा रही है वहां भी नहीं पकड़ सकता फिर क्या करेगा तो नसरुद्दीन हंसता रहता है वो कहता कि मरे हुए को गाली देते वो जो आदमी नहीं रहा अरे कुछ तो शर्म खाओ तो जो आदमी रहा नहीं उसको क्या गाली देते फिर नसरुद्दीन दुखी ना हुआ क्योंकि दुखी होने वाला ही मर गया हमारे भीतर दुखी होने वाला एक सूत्र है वो मैं वो दुखी होता चला जाता आँख बंद कर ले बंद करने नहीं बल्कि बंद हो जाने दे शरीर को फिर ढीला छोड़ दे और दूसरे सूत्र को समझने की कोशिश करे नसरुद्दीन बन जाएं, आख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दे शरीर को ढीला छोड़ दे आख बंद कर लें, बिल्कुल ढीला छोड़ दे कोई काम करने नहीं जा रहे मरने जा रहे है बिल्कुल ढीला छोड़ दें जैसे शरीर है ही नहीं आंख बंद है शरीर ढीला छोड़ दिया झुके झुके गिरे गिरे लेटे लेटे छोड़ दें बिल्कुल ढीला अब एक दूसरा चित्र देखें मरघट पर खड़े हैं खड़े नहीं लेटे अर्थी में बंधे बहुत बार मरघट गए होंगे दूसरे को पहुंचाने कभी कभी अपने को पहुंचाने भी जाना अच्छा इस बार अपने को ही पहचानने आ गए हैं मार्केट है मित्र परिजन सारे पहचान जान पहचान के लोग चारों तरफ घेरे खड़े हैं अर्थी रखी है आप ही बंधे हैं कोई और नहीं मन तो कहेगा किसी दूसरे को देख लो नहीं लेकिन आप ही बंधे हैं कोई दूसरा नहीं इस अर्थी पर कोई और नहीं बंधा आप ही बंधे हैं इस चेहरे को ठीक से पहचान आईने में बहुत बार देखा है वही चेहरा है अर्थी पर आप ही है मैं ही हूं अर्थी पर ठीक से पहचान मैं अर्थी पर बंधा हूं ये ख्याल भी कि मैं अर्थी पर बंधा हूं भीतर बहुत शांति ले आएगा ये ख्याल भी कि अर्थी पड़ी है मेरी ही सब कुछ बदल जाएगा अर्थी को उन्होंने चिता पर चढ़ा दिया है लकड़ियों के ढेर पर रख दिया है अब वे आग लगा रहे हैं आग लग गई है देखें अंधेरी रात आग लग गई है लपटें आकाश की तरफ भाग रही हैं, चिटा जल रही है धुआं फैल रहा है लकड़ियां ही नहीं जल रही मैं भी जल रहा हूं देखें मैं भी जल रहा हूं और मित्र परिजन दूर हट गए लपटें बहुत गर्म हैं, हर जोर से जल रही है थोड़ी देर में सब राख हो जाए लपटे आकाश की तरफ भाग रही और मैं जल रहा हूँ मिट रहा हूँ एक ही भाव मन में रह जाए मैं मिट रहा हूँ मैं मिट रहा हूँ मैं समाप्त होता जा रहा हूँ और जैसे जैसे लपटें बढ़ेंगी राख होता जाएगा शरीर वैसे वैसे भीतर अपूर्व शांति आ जाएगी सन्नाटा आ जाएगा अब मिटी गए तो अशांति कैसी पांच मिनट के लिए देखते रहे मिट रहा हूँ मित्र जा चुके पर सन्नाटा छा अच्छा गया लपटें जलती जा रही हैं थोड़ी देर में सब राख हो जाएगा सब राख होता जा रहा मैं मिट रहा हूँ मैं मिट रहा हूँ छोड़ दें अपने को बिल्कुल मिट जाएं जो मिटने वाला है वो मिट जाएगा जो नहीं मिटने वाला है वो पार खड़ा होकर देखता रहेगा अपने को ही मिटते और जलते देखता रहेगा जो मिटता है उसे मिट जाने दें जो नहीं मिटता है वो मिटेगा ही नहीं सब मिट रहा है मैं मिट रहा हूँ मैं मिट रहा हूं मन शांत और हल्का होता जाए मैं मिट रहा हूँ मैं मिट रहा हूँ मैं बिल्कुल मिट गया हूँ मैं मिट गया हूँ शांत सब शांत हो गया है लपटें भी बुझने लगीं, राख और अंगारों का ढेर रह गया है मैं मिट गया हूँ मैं मिट गया हूँ मैं मिट गया मरघट पे सन्नाटा है अंधेरा घना हो गया अंगारे बुझते जा रहे बस राख का एक ढेर रह गया इस ढेर को ठीक से देख ले इसे ठीक से पहचान लें इसकी पहचान बड़ी कीमती है राख का ढेर रह गया मैं बिल्कुल मिट गया हूँ मैं मिट गया हूँ मैं मिट गया हूँ और देखे कैसी शांति कैसा सन्नाटा भीतर घेर लेता मैं मिट गया हूँ मैं मिट गया हूँ मैं मिट गया मैं मिट गया हूँ सब मिट गया मैं मिट गया हूँ मैं मिट गया मैं बिल्कुल मिट गया मन शांत हो गया मन बिल्कुल हल्का हो गया कोई बोझ नहीं कोई भार नहीं कोई तनाव नहीं मैं मिट ही गया हूँ कैसा बोझ कैसा तनाव कैसी अशांति मैं बिल्कुल मिट गया गया हूँ मैं मिट गया हूँ मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ इस भाव को ठीक से पहचान ले ध्यान के मंदिर में प्रवेश की अनिवार्य सीढ़ी है मैं रहते कोई ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता मैं मिट गया हूँ मैं नहीं हूँ इस भाव को ठीक से पहचान ले हूँ मन बिल्कुल शांत हो गया फिर धीरे धीरे आँख खोल तीसरे प्रयोग को समझे और उसे करके देखें। मैं नहीं हूँ ये भाव जितना गहरा हो जाए उतनी वो परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसमें ध्यान उतर सकता है मैं के अतिरिक्त शायद और कोई पत्थर नहीं है जो उसे आने से रोकता हो मैं नहीं हूं ये दरवाजा खुल जाता है खाली जगह पैदा हो जाती है स्पेस बन जाती है जहां से ध्यान आ सके अब तीसरा सूत्र है तीसरा सूत्र सर्वस्वीकृति का है टोटल एक्सेप्टेंस का है जीवन में हमारे बड़े अस्वीकार है जीवन हमारा पूरा रेसिस्टेंस है और हमें पता नहीं कि रेसिस्टेंस से प्रतिरोध से अस्वीकार से हमने बड़ी आई इकट्ठी कर ली मैं एक छोटे से रेस्ट हाउस में मेहमान था उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी वहां ठहरे थे, थे उस रात रात में भी कोई साढ़े दस बजे लौटा वे भी कोई पौने बजे लौटे छोटा सा गांव है छोटा सा रेस्ट हाउस है पता नहीं क्यों कोई 10-15 कुत्ते उस रेस्ट हाउस के आसपास पास इकट्ठे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं मैं तो सो गया वे चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर बाद मुझे आए और उन्होंने कहा कि आपको सोया देख कर मुझे बड़ी ईर्ष्या मालूम होती मैं उन कुत्तों को कई बार भगा लेकिन ये है कि वापिस लौट आते इतना शोर कर रहे है कि सोना कैसे संभव हो है मैंने उनसे कहा कुत्तों को पता भी नहीं होगा कि आप यहाँ मेहमान हैं अखबार नहीं पढ़ते रेडियो नहीं सुनते कुत्तों को क्या खबर होगी कि चीफ मिनिस्टर यहाँ ठहरा उनको क्या मतलब आपको परेशान करने उनको ख्याल भी न होगा कि आपकी नींद को नुकसान पहुंचाना कुछ पिछले जन्मों के संबंध हो तब तो बात अलग क्योंकि इस जन्म का तो कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता की वो आपको परेशान करने आए आप सो जाए उन्हें भौकने दें उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है कुत्ते भोगते रहे मैं सो जाऊं मैंने उनसे कहा कुत्तों के भोंकने से कोई बाधा नहीं पड़ती कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता लेकिन कुत्ते नहीं भोंकना चाहिए इस भाव से बाधा पड़ती उनका एक प्रयोग करके देखें कुत्ते तो भागेंगे नहीं कुत्तों को आप भगाएंगे लौट आएंगे ये कब तक करेंगे रात भर मेरी बात माने सो जाए बिस्तर पर कुत्तों के भोगने को स्वीकार कर ले स्वीकार कर लें कि कुत्ते बोंकते हैं सुने चुपचाप राजी हो जाएं कि कुत्ते भोंकते हैं और मैं सोता हूं इन दोनों में विरोध न बनाएं कुत्तों के बोकने में आपके सोने में विरोध है भी नहीं कुत्तों को बोंकने दें आप स्वीकार कर लें कुत्तों की आवाज गूंजेगी आपके भीतर और चली जाएगी आप चुपचाप सुनते रहें विरोध न करें इंकार न करें कुत्ते नहीं भोंकना चाहिए ऐसा भाव न करें उन्होंने कहा इससे क्या होगा कुत्ते भोगते रहेंगे मेरे इस भाव से कुत्ते कैसे रुकेंगे मैंने कहा कुत्ते नहीं रुकेंगे आप रुक जाएंगे कोई रास्ता न था एक दो बार उन्होंने और बगाए कुत्ते लेकिन वो वापस लौट आए फिर मेरी बात मानने के सिवा कोई उपाय न देखकर वो बिस्तर पर लेट गए पता नहीं कब सो गए सुबह कोई छह बजे मुझे उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा आश्चर्यजनक है ये बात मैं लेट गया और मैंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है कुत्ते भोंकते मेरा कोई विरोध नहीं मैं कुत्तों के भोंकने को भी शांति से सुनता रहा पता नहीं कब नींद लग गई और न केवल नींद लगी बल्कि वर्षों बाद इतना गहरा मैं सोया हूं क्योंकि नींद विरोध में नॉन रेसिस्टेंस में जब आ जाए तो बहुत गहरी हो जाती ध्यान में नॉन रेसिस्टेंस अविरोध बड़ी गहरी जरूरत है आमतौर से कोई आदमी ध्यान करने बैठे तो बहुत परेशान हो जाता है कहीं कुत्ते बौकते हैं कहीं कौए आवाज करते हैं कहीं बच्चा रोता है कहीं घर में बर्तन गिर जाता है एक घर में एक आदमी पूजा प्रार्थना ध्यान करने लगे तो पूरे घर को परेशान करने लगता है और वो आदमी ध्यान करने जितना अशांत गया था उससे ज्यादा अशांत ध्यान करने के बाद ध्यान के कमरे के बाहर निकलता क्यूँकी सारी दुनिया से लड़ाई ले रहा था अब सारी दुनिया आपके ध्यान के लिए रुकेगी कोई प्रयोजन भी नहीं दुनिया चलती रहेगी रास्ते पर कारें गुजरेंगी हॉर्न बजेगा कोई आवाज करेगा कोई बात करेगा आपके ध्यान से किसी को क्या देना देना है नहीं लेकिन ध्यान की ये वृत्ति ही गलत है कि ये सब बंद हो जाए डिस्टरबेंस ना हो इससे बड़ा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ये ख्याल की डिस्टर्बेंस न हो ये दुनिया चलती रहेगी इसमें बुद्ध पैदा हो महावीर पैदा हों, कृष्ण क्राइस्ट पैदा हों, दुनिया चलती रहेगी अगर कृष्ण को कृष्ण बनना है तो ये दुनिया जैसी है इसको ऐसा ही स्वीकार करके बनना होगा अगर बुद्ध को शांत होना है तो ये सारे कुत्ते बहुत रहेंगे कौए आवाज करते रहेंगे इनको मान के ही शांत होना पड़ेगा अगर किसी बुद्ध ने यह चाह कि सब चुप हो जाए तब मैं चुप होऊंगा तो ये चुप होना असंभव है हो, ये किसी जन्म में संभव नहीं हो पाया तो ध्यान के लिए सबसे बड़ी बाधा हमारी अपेक्षाएं हैं कि ये न हो ये न हो ये न हो तब ध्यान हो पाएगा आपकी कोई अपेक्षा पूरी नहीं होगी असल में अपेक्षा छोड़कर ध्यान में जाना पड़ेगा पर बहुत अद्भुत रस है जब हम स्वीकार करते जाते तो पांच मिनट के लिए हम ये तीसरा प्रयोग करेंगे अब सड़क पर आवाजें हैं पक्षी आवाज कर रहे हैं इस सबको हम सुनेंगे और स्वीकार करेंगे मित्रभाव से इसको भीतर जाने देंगे इसके प्रति कोई विरोध बीच में नहीं रह जाएगा हम इंकार नहीं करते वो कौआ आके आवाज करेगा वो गूंजेगी आवाज वो चली जाएगी और बड़े मजे की बात है कि जैसे रास्ते पर आप जा रहे हो अंधेरी रात हो और कार आ जाए तो कार की रोशनी आंख में पड़ती है फिर कार निकल जाती है अंधेरा और घना और गहरा हो जाता अगर आपने स्वीकार कर ली कहुए कि आवाज सड़क पर बसता हुआ हान तो आप हैरान होंगे ये बात जान के हार बजेगा और बंद हो जाएगा और आप जितनी शांति में हान बजने के पहले थे उससे ज्यादा गहरी शांति में प्रवेश कर जाएंगे वो जो स्वीकार है वो गहरे में ले जा बंद कर लें शरीर को ढीला छोड़ दें आंख बंद कर लें बंद हो जाने दें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर से भी क्या दुश्मनी उसको ढीला छोड़ दें झुकेगी गर्दन झुक जाएगी गिरेगा शरीर गिर जाएगा छोड़ दें बिल्कुल ढीला रिलैक्स कर दें और अब पांच मिनट के लिए एक भाव में डूब जाए सब स्वीकार है देखिये स्वीकार करते ही छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी जो अभी तक सुनाई नहीं पड़ रही थी जरा जरा सी आवाज सड़क से आने लगेगी पक्षियों की टीवी टूट टूट सुनाई पड़ने लगेगी छानों तरफ एक जगत है वो सब वाणी परमात्मा की वो सब आवाजे परमात्मा की मैं विरोध करने वाला कौन स्वीकार कर ले सब स्वीकार कर ले स्वीकार स्वीकार एक ही भाव मन में रह जाए सब मुझे स्वीकार है। कोई विरोध नहीं कोई विरोध नहीं सब मुझे स्वीकार और तब सब तरफ से शांति भीतर आने लगेगी तब चारों तरफ से शांति भीतर प्रवेश करने लगेगी अब पांच मिनट के लिए मैं चुप हो जाता स्वीकार कर लें सुनते रहें जानते रहें पक्षी आवाज कर रहे सड़क पर कोई शोर है रास्ते से कोई गुजरा है आवाज है स्वीकार कर लें और मन एकदम गहरी शांति में छलान लगा जाए स्वीकार कर लें देखें पक्षी की आवाज बहुत प्यारी एक पांच मिनट के लिए स्वीकार में डूब जाएं। ये ध्यान की बहुत गहरी से गहरी जरूरत है सब स्वीकार है सब स्वीकार है श्वास श्वास में एक ही भाव रह जाए स्वीकार है मैं राजी हूँ जैसा है जो है राजी हूँ सब सुंदर है सब स्वीकार है स्वीकार है सब स्वीकार है और मन गहरा शांत हो जाए सब स्वीकार है फिर कैसी अशांति सब स्वीकार है फिर कोई बाधा नहीं फिर मन अपने आप शांत हो जाता स्वीकार है छोड़ दें छोड़ दें बिल्कुल डूब जाएं, कोई विरोध नहीं सब स्वीकार है जैसा है सुंदर है जैसा है राजी हूँ जो है राजी हूँ पक्षी आवाज करते हैं सूरज की गर्म किरणें सिर पर पड़ती है मैं राजी हूँ जो भी है मैं राजी हूँ परमात्मा के सब कुछ से मैं राजी हूँ और राजी होने का ख्याल ही सब शांत कर जाता है राजी राजी राजी मैं राजी हूँ मैं राजी हूँ मैं राजी हूँ मैं राजी हूँ सब स्वीकार है सब स्वीकार है सब स्वीकार है मन बिल्कुल शांत हो गया मन शांत हो गया अब कोई बाधा न रही मन शांत हो गया भाव को ठीक से पहचान लें यह ध्यान की अनिवार्य सीढ़ी है मन शांत हो गया है सब स्वीकार है सब स्वीकार है सब स्वीकार है, है मन एकदम शून्य में चला गया है सब स्वीकार है सब स्वीकार है इस भाव को ठीक से पहचान लें, फिर धीरे धीरे आंख खोलें, फिर हम अंतिम प्रयोग के लिए बैठेंगे धीरे धीरे आंख खोलें, मन बिल्कुल शांत हो गए ये तीन सूत्र है जो परिस्थिति को बनाते हैं जहां ध्यान उतर सकता है ये सूत्र जिस दिन पूरे हो जाए उसी दिन ट्यूनिंग हो जाती है उसी दिन हम उस अनंत से जुड़ जाते हैं जुड़े सदा हैं जैसे कि रेडियो है और सदा ही सारी दुनिया के रेडियो स्टेशन जो कह रहे हैं उसके करीब से गुजर रहा है लेकिन फिर भी ट्यूनिंग चाहिए आपके रेडियो स्टेशन को तो ठीक उस बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए जहां से कुछ पकड़ा जा सके ध्यान सिर्फ ट्यूनिंग है अनंत की चारों तरफ सब क्षणों में वर्षा हो रही है परमात्मा चारों तरफ सब तरफ से गुजर रहा है जीवन हर घड़ी सब तरफ मौजूद है लेकिन हम किसी बिंदु पर उससे पूरी तरह जुड़ जाए तो उसका हमें पूरा पता चल जाए अन्यथा हम अनजान रह जाते हैं ये तीन सूत्र ख्याल में लेंगे और इन तीन सूत्रों पर थोड़ा प्रयोग करते रहेंगे रात सोते समय तीनों का प्रयोग करें और करते करते सो जाएं धीरे धीरे पूरी नींद ध्यान में बदल जाती है अब इन तीनों का हम इकट्ठा प्रयोग करेंगे दस मिनट के लिए और फिर विदा हो जाएंगे ये तीनों का इकट्ठा प्रयोग करेंगे एक साथ शरीर को ढीला छोड़ दें किसी को लेटने जैसा लगता हो तो वो लेट जा सकता है क्योंकि ढीला छोड़ना बहुत आसान हो जाता है रात को तो जब आप करें बिस्तर पर लेट कर ही करें शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें आंख बंद कर लें हाँ किसी को भी लेटना है तो बिल्कुल लेट जाए उसमें दूसरे की चिंता ना करें किसी को फिक्र नहीं कि आप लेट गए किसी को मतलब भी नहीं है आप लेटें बैठे जैसा आपको लगे कर लें पूरी तरह छोड़ देना है दस मिनट के लिए तीनों प्रयोग एक साथ कर लेने शरीर को ढीला छोड़ दें आंख बंद कर लें शरीर को ढीला छोड़ दें बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को छोड़ दें बिल्कुल ढीलेपन में बह जाएं जैसे नदी में बह गए थे एक दो मिनट तक मैं सुझाव देता हूँ उनको अनुभव करें और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है रिलैक्स हो रहा है छोड़ दें बिल्कुल ढीला शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है छोड़ दे। शरीर शिथिल हो रहा है झुके झुक जाए शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है छोड़ दे। शरीर को बिल्कुल शिथिल हो जाने दे, जैसे नदी में बह गए थे ऐसा छोड़ दे, बह जाए शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया श्वास को भी ढीला छोड़ दे श्वास शांत हो रही है श्वास शांत हो रही है रोकना नहीं है ढीला छोड़ दे अपने आप जितनी आए आए जाए जाए श्वास शांत हो रही है श्वास शांत हो रही है श्वास शांत हो रही है श्वास बिल्कुल शांत चलने लगी है श्वास शांत हो रही छोड़ दे बिल्कुल ढीला श्वास शांत हो रही जैसे मर ही गए थे जैसे मिठी गए थे जैसे चिता पे जल गए थे ऐसा बिल्कुल छोड़ दें जैसे राख के ढेर हो गए है ही नहीं मिठी गए श्वास शांत हो गई है श्वास शांत हो गई और अब सर्व स्वीकार के भाव में दस मिनट के लिए डूब जाएं, जो भी है स्वीकार है जो भी है स्वीकार है जो भी है स्वीकार है और इस स्वीकृति के द्वार से बहुत कुछ आएगा सब स्वीकार कर ले जो भी है स्वीकार है स्वीकार करके जानते रहें सुनते रहें जो भी है स्वीकार है भीतर से सब विरोध छोड़ दें 10 मिनट के लिए सारे जगत के साथ एक हो जाएं, आवाजें भी हमारी हैं सड़क पर शोरगुल भी हमारा है हवाएं भी हमारी हैं सूरज की किरणें भी हमारी सब हमारा है इसके साथ एक हो जाएं। स्वीकार है मैं सिर्फ जानने वाला रह गया हूँ साक्षी मात्र रह गया हूँ सब जान रहा हूँ सब पहचान रहा हूँ लेकिन सब स्वीकार है कोई विरोध नहीं मैं सिर्फ जानने वाला हूँ देख रहा हूँ पहचान रहा हूँ साक्षी रह गया हूँ और मन एकदम शांति के गहरे गहरे से गहरे में उतर जाएगा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा मन शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत हो गया है छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दे सब स्वीकार कर लिया सब स्वीकार है मन बिल्कुल शांत हो गया एक अनूठी शांति का भीतर दिया जलने लगेगा ऐसी शांति कभी नहीं जानी वैसी भीतर पैदा होने लगेगी रोए रोए में श्वास श्वास में एक नई ही शांति छा जाएगी सब स्वीकार है सब स्वीकार है मन बिल्कुल शांत हो गया है सन्नाटा हो गया भीतर शून्य छा गया है एक बिल्कुल ही नया अनुभव होने लगेगा जैसा कभी नहीं हुआ सब शांत हो गया है इस शांति में ही कभी ध्यान उतर आता है इस शांति में ही कभी परमात्मा निकट आ जाता है हो गया है। सब शांत हो गया है सब स्वीकार है मैं सिर्फ जानने वाला साक्षी मात्र रह गया हूँ जस्ट विटनेस सब स्वीकार है कोई विरोध नहीं कोई विरोध नहीं मैं सब के लिए राजी हूँ जो है जैसा है सुंदर है मन बिल्कुल शांत हो गया मन बिल्कुल कोरा हो गया मन बिल्कुल हल्का ताजा हो गया स्वीकार है सब स्वीकार है स्वास स्वास में रोए रोए में एक ही भाव रह जाए सब स्वीकार है सब स्वीकार है और मन बिल्कुल शांत गहरी से गहरी शांति में उतर जाता है उतर गया है। शांति को ठीक से पहचान ले रोज रात सोते समय इसका प्रयोग करते करते ही सो जाएं पता नहीं कब उसका आगमन हो प्रतीक्षा करनी पड़ती है धैर्य से राह देखनी पड़ती है अब धीरे धीरे दो चार गहरी स्वास लें प्रत्येक श्वास बहुत आनंददायी मालूम होगी धीरे धीरे दो चार गहरी सुस लें प्रत्येक बहुत शांतिदाई मालूम होगी धीरे धीरे दो चार गहरी सुस लें फिर उतने ही धीरे धीरे आंख खोलें जो भीतर है वही बाहर भी है धीरे धीरे आँख खोले शांत मन को बाहर भी कुछ और ही दिखाई पड़ता है धीरे धीरे आँख खोले जो भीतर है वही बाहर भी है भीतर भी शांति है बाहर भी शांति है भीतर भी परमात्मा है बाहर भी परमात्मा है संबंध में ध्यान के संबंध में कोई भी प्रश्न जिज्ञासाएं हो तो कल सुबह लिख के आप दे देंगे यहाँ तो तीन दिन हम जो प्रयोग करेंगे वो आपकी समझ में आ जाए इसी ख्याल से कर रहे हैं लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि ये यहाँ तीन दिन कर लिया तो बात समाप्त हो गई यहाँ तो सिर्फ हम समझ पाए कि क्या करने जैसा है फिर उसे जारी रखे रात सोते समय दस पन्द्रह मिनट उसे करते करते सो जाए एक तीन चार महीने में ही अनुभव होना शुरू होगा कि रात बदल गई सुबह दूसरा आदमी उठने लगा दिन में दूसरा आदमी जीने लगा लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा और धीरज की जरूरत है हमारी सुबह की बैठक पूरी हुई